इक्कीस मई गयनियों का ब्रह्म ज्ञान हूँ ये ज्ञमान से परशुन पा इक्वल्स काम क्रोध आदि वासनाओ पर नियंत्रण बना के रखो जिस प्रकार से ये नामक वनस्पति स्वभाव से मधुर मीठी है उसका लगाने वाला और उखाड़ने वाला भी मधुरता की भावना से ही उसको लगाता और उखाड़ता है जिस प्रकार ये वनस्पति परमात्मा से ये मिठास अपने साथ लेकर आती है उसी प्रकार से हम सब भी अपने जीवन में परमात्मा से मिठास और मधुरता को प्राप्त करके अपने जीवन को मीठा और मधुर बनाए मेरी जी के मुख्य भाग में मधुरता रहे जीव भाग के अग्र भाग में और जीव भाग के मध्य भाग में भी मधुरता हमेशा बनी रहे मेरे कर्म में मधुरता रहे मेरा चित्त मधुर विचारों का ही चिंतन और मनन हमेशा करता रहे मेरा चाल चलन हमेशा मधुर और मिठा हो मेरा आना जाना मिठा हो मेरे सारे और भाव तथा मेरे शब्द भी मीठे दूसरे को सुख देने वाले हो ऐसा होने से मैं अंदर बाहर से मिठास की मूर्ति बनूगा मैं शहद से भी मीठा बनता हूँ मैं मिठाई से भी मीठा बनता हूँ इस प्रकार जिस प्रकार से मधुर फल वाली शाखा को पक्षी प्रेम करते है भी मुझसे प्रेम कर कोई किसी का करे इस उद्देश्य ऐसी व्यापक मधुर विचारों की कि चार दीवारी चारों ओर बनाता हूँ जिससे इस चार दीवारी में सबोर मधुरता ही बढ़े सब एक दूसरे से हमेशा प्रेम करें और से कोई किसी से विमुख ना हो जो विद्युत के समान है जिस तरह से बल्ब फ्यूज होता है मगर विद्युत निश्चित रहती है उसी प्रकार से हमारी शरीर बल्ब के समान फ्यूज होती है मगर जो इसकी चेतना विद्युत के समान है वह हमेशा उपस्थित रहती है ये एक बात निश्चित जान ले कि मेरे आत्मन जो भी तुम्हें मिलता है इसको तुमने बहुत परिश्रम ऐसी कमाया है मुफ्त में तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है कांटों के समान पीड़ा देने वाले अथहा संस्कार या फिर फूलों के समान हल्के सुख और आनंद देने वाले परिणाम गुण संस्कार यही दो गो यही किसी भी मनुष्य को दोनों कभी साथ में नहीं मिलते ये प्रकाश और अंधकार की आते जाते रहते हैं कोई फूलों की लालायत है तो कोई काटो से भागना चाहता है कभी भी इनको देखकर भागना मत इनको भोगना जो भी हो सुख या दुख तुम्हारे हिज में जो भी आए, ये एक कसौटी तुम्हारे धैर्य की असली परीक्षा की जो दोनों को सहने के लिए तैयार है परमेश्वर का पुरुष कार मान और अपने कर्मों का फल समझकर वही जीवन का सच्चा सुख पाता है जिसने स्वयं को पत्थर के समान दृढ़ और मजबूत और फौलाद जैसा स्वयं को बना लिया है ये जीवन उसी को प्रसन्न करता है जिसने एक एक कदम मृत्यु को अपने सामर्थ्य से पीछे धकेल देता है ब्रह्मा जो विद्युत से सूक्ष्म विद्युत के समान है जो अपनी वाणी से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति करता है और अपनी इसी वाणी ऐसी दुष्टवतियों वालों जीवों को संतप्त करता है जिस प्रकार ऐसी आकर्षक बिजली की मात्रा भयंकर आवाज को सुनकर कितने प्राणियों का हृदय भय व्याप्त हो जाता और वे का लगता है उसी प्रकार वे पर मानव मन में भय लजा शौक मातम जैसी वेदनाओं आदि के भावों को उत्पन्न करके उनको गलत कार्यों को करने से निरंतर रोकता है जो सज्जनों के आदर सत्कार नमस्कार के योग्य हैं जो हमारे लिए विभिन्न प्रकार के सुख और ऐश्वर्यों को प्रकट करता है जिसको प्राप्त करने के लिए जो सज्जन विद्वान पुरुष है अपने जीवन में संयम को धारण करके उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर उसकी उपासना प्रार्थना स्तुति करते हैं उसको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ मेरे हृदय की मन तुम किसी भी समय अपने आप को स्वयं से ताकतवर किसी को मत समझना ना ही तुम किसी को अपने से कमजोर ही समझने का भूल ना जो जीवन के इस भाव को जानता है और समझता है जो नियमित इसका अभ्यास करता है जीवन एक निश्चित दूरी पर काम करता है जिस प्रकार से दीपक का प्रकाश है उसके पीछे एक विज्ञान है जिस प्रकार विद्युत का एक सिद्धांत है विद्युत दिखाई नहीं देती है यद्यपि उसकी क्रिया शक्ति का सही उपयोग करके उसको सिद्ध किया जा सकता है जिस दिन भी मानव को ये समझ में आ जाएगा कि ये ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान एक शाश्वत सत्य है उसी दिन ये मानव मृत्यु ऐसी मुक्त हो जाएगा संपूर्ण मानवता और ये जीवन स्वर्ग की स्थापना यही भूमंडल पर ही कर देगा और सभी को अमृत तत्व उपलब्ध होगा जैसा कि मंत्र कहता है कि अमृत तत्व मनुष्यों के लिए ही है वह मनुष्य कैसे है जो अमृत तत्व को उपलब्ध होते हैं तीन प्रकार के मुख्य कष्टा बंधन या दुख माना गया है जिनसे मुक्त होने के लिए विद्यावेद का ज्ञान होता है अर्थात गयन विज्ञान ब्रह्म ज्ञान का जिसको मुक्ति का साधन के रूप में विद्वान जन प्रकट करते हैं गयन विज्ञान ब्रह्म ज्ञान एक परमाणु के तीन ननों के समान है इसको समय के साथ सब ने अपनी अपनी तरह से परिभाषित किया है इसका मुख्य स्रोत प्राचीन वेद और इन्हीं को समझाने के लिए परमेश्वर ने वेदों की रचना की है जैसा कि ऋषियों की मान्यता है कि ये गयन विज्ञान ब्रह्म ज्ञान अद्भुत सामर्थ्य व इनके लिए ही शब्दों को ब्रह्म कहा गया है वेदों में गयन को तीन भागों में विभाजित किया गया है पहला गयन जो पशुओं को मिलता है किसी के प्रकरण ऐसी जिसे एरा कहते हैं दूसरा ज्ञान जो शास्त्रों और विद्वानों से मिलता है जिसको सरस्वती कहते हैं तीसरा जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है उसे मही कहते हैं इसलिए वेदों के गुरु मंत्र गायत्री में मही रूपी ज्ञान की कामना की गई है जिसको हम सीधा परमेश्वर के साक्षात्कार ही प्राप्त कर सकते हैं वेदों में तीन प्रकार का ज्ञान है जिसको त्री विद्या कहते हैं ज्ञान कर्म यही तीन सत्ता ये है सर्वप्रथम प्रकृति दूसरी जीव तीसरी सत्ता परमेश्वर की है ईश्वर गयनमय है जीव विज्ञानमय है और प्रकृति ब्रह्म ज्ञान मय है इसी प्रकार से तीन प्रकार की दूरी भी होती है पहली दूरी ज्ञान की दूरी है दूसरे समय की दूरी तीसरी धन की दूरी ईश्वर को प्राप्त करने में सबसे बड़ी दूरी गयान की दूरी बताई गयी है इस तीन तत्व को भौतिक वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन प्रात्रान के नाम से पुकारते हैं इन तीन तत्वों के रहस्य और इनका कितने प्रकार का रोग वे आज तक पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता है मुख्य रूप से तीन प्रकार के दुख भी है शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक दुख ये तीन का आंकड़ा अद्भुत है इन तीन प्रकार के दुखों से मुक्त होने के लिए केवल एक मार्ग है जिसे पुरुष सार्थक कहते हैं जिस प्रकार से एक है, लेकिन जब ये हमारे शरीर में जाता है तो इससे सात धातु बनती है सबसे पहले रस बनता है फिर रस से खून बनता है खून से मांस बनता है मांस से मजा बनता है मजा से मिद बनता है मेद से हड्डी बनती है और हड्डी से ऐसी बनता है जिससे किसी मानव समेत किसी भी प्राणी का शरीर बनती है शरीर का संबंध भौतिक ज्ञान से है ये एक यंत्र की तरह है मन का संबंध विज्ञान से है जिस पर नियंत्रित करने के लिए ही मंत्रों को इजाद किया गया है ये मंत्र जब मन के द्वारा बार बार स्मरण किए जाते हैं तो उससे एक प्रकार का कंपन पैदा होता है जिससे मन को निकृष्ट विषय से हटाकर कर श्रेष्ठ विषले परमेश्वर में तलिन किया जाता है आत्मा का संबंध ब्रह्म ज्ञान से है जिसके लिए पंत प्रजली अष्टांग योग का निर्धारण करते हैं इस अष्टांग योग में दो अंक हैं एक बाहरी है जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार है और अष्टांग योग के तीन अंग है जिसे धारणा ध्यान समाधि कहते हैं ये जो धारणा ध्यान समाधि है इसी को मैं ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान कहता हूँ ये अंतर यात्रा के प्रथम अलौक सोपान है मन, वचन कर्म अर्थात शरीर को ज्ञान से समझकर विवेक से धारण करना है मन से मनन करना है सत्य का अर्थात मंत्रों का स्मरण करना है जिससे आत्मा स्वयं की समस्या का समाधान करने के लिए समाधि को उपलब्ध कर सके ईश्वर अर्थात इसमें जो ऐश्वर्य है या फिर इसमें जो स्वर है स्वर को भी तीन भागों में विभक्त किया गया है रसवा दीर्घ जी भी तीन प्रकार की वृत्तियों वाला है जिसके सात्विक विक, राजसिक, तामसिक कहा गया है मनुष्य शरीर पांच तत्वों से बनी है क्षित जल पावन गगन समेरा पंच तत्व ऐसी बना शरीरा छठ मन है सात आत्मा है, हर परमाणु में ये मुख्य तीन तत्व हैं, जिसे हम ईश्वर, जीव प्रकृति कहते हैं एक परमाणु की पहले तीन है ये अब ये एक एक साथ कणों के रूप में हो गए पहले एक अणु का जिससे अन्न बनता है और अन्य बनता है दूसरे अणु के साथ कणों से प्रकृति के पांच पाँच बनते हैं छठ आत्मा सात व परमात्मा बनता है तीसरे अंतिम अणु के साथ हिस्सों से सात गयन के ऋषि बनते हैं जो सात गयन इंद्रियों के रूप में है पाँच ग्ञानेन्द्रिय भ्रमशाह कान नाक जीव त्वचा आत्मा और परमात्मा ये मुख्य एक विभाग परमाणु के है इस एक परमाणु तत्व को अनेक नामों से जानते हैं जैसा कि वेद कहता है एक सदिप्रावी इन परमाणुओं के योग से ही संपूर्ण ब्रह्मांड बन रहा है और इसमें विद्यमान हर वस्तु का अंतिम इकाई परमाणु ही है जैसे वैदिक भाषा में इंद्र अर्थात इंद्रियों का स्वामी जो इस मानव शरीर में ही रहती है पाँच कर्म इंद्रिया है पाँच गयन इंद्रिया है ग्यारहवा मन है ये आत्मा के वश में अर्थात इंद्र का इनके ऊपर अधिकार है ये सब इंद्रिया आत्मा के सहगामी है मित्र तन्मात्राएं के साथ वरुण अर्थात जल इसके भी सात रूप है अग्नि भी अपने शांत रूपों में है और ये दिव्य सुवर्ण चमकने वाले पदार्थ के समान जो अपना कार्य आत्मा और मन के साथ मिलकर में करते हैं ये मर्थ जो मृत्यु का देवता एम है चेतना जो कभी मरती नहीं जो मृत्यु पर ही अपना राज्य करता है मात्र स्वाथ सब का जन्मदाता माता के समान जो सारे रसों की माता है रस भी कई प्रकार के होते हैं जिसको हम सदगुणों के नाम से भी जानते हैं जो सारे खजाने का मुख्य स्रोत है उसे मनुष्य कहते हैं जो इस ब्रह्मांड का स्वामी है मनुष्यों में भी चार प्रकार के मनुष्य होते हैं प्रथम कोटि के मनुष्यों को ब्राह्मण कहते हैं जिस जिम्मे ब्रह्मांड की रक्षा का दायित्व दिया गया है जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है जो ब्रह्म को जानता है और जिसके लिए ये आवश्यक है कि वह ब्रह्म का उपदेश दे लोगों में दिव्य ज्ञान का प्रसार निरंतर करता रहे वही इस ब्रह्मांड में ब्रह्म का दान करके संपूर्ण ब्रह्मांड की सहायता के साथ पालन पोषण संहार करता है अर्थात ये ब्राह्मण जो इस ब्रह्मांड में मनुष्यों में सर्वोपरि कोटि का मनुष्य है जिनके कर्मों पर ही इस ब्रह्मांड को सुरक्षित रखने की गंभीर जिम्मेदारी है वे यदि अपनी जिम्मेदारियों का उचित तरीके से वहन नहीं कर सके तो ये नष्ट भी हो सकता है और इसका दंड उन ब्राह्मणों को ही भोगना पड़ेगा दूसरे कोटे के मनुष्य गोक्षत्रिय कहते हैं अर्थात जो छात्र शक्ति है जो अमृत रूपी छाया के समान है जो क्षेत्रों अर्थात जो सारी जमीन का पृथ्वी की रक्षक है तीसरे कोटि का मनुष्य व्यापारी हैं जिसे कहते हैं वैश्विक में संपूर्ण भूमंडल के प्राणियों का भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है और एक दूसरे के बीच व्यापार लेन देन का राय सम्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है चौथी कोटि का मनुष्य शूद्र कहा गया है जो सबसे अधिक सहनशील है पृथ्वी के समान है जो सबकी सेवा करता है सब के कार्यभार का वहन करता है जो मूर्ख है जिसका प्रमुख गुण मूर्खता है ऐसी गुण को वे धारण करके वे स्वयं को इस शरीर रूपी संसार से मुक्त कर लेता है और परमेश्वर को उपलब्ध हो जाता है वह सब पर अधिकार कर लेता है क्यूँकी वे सबका कार्य करता है बहुत थोड़ा कर लेकर जिस प्रकार से ये पृथ्वी संपूर्ण मानव जाति समेत सभी प्राणियों का बहुत प्रकार का उपकार करती है और बदले में वे उन सब ऐसी बहुत थोड़ा करके रूप में उनके सद्गुणों को ग्रहण कर लेती है यही कार्य ब्रह्मांड भी करता है अर्थात ब्राह्मण से उसके सद्गुण और तपस्या का फल ले लेता है जो इसके जीने के लिए जीवन ऊर्जा खाद्य के समान है जिसको ही हम यहाँ पर ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान कहते हैं इसको दार्शी एक शब्द में संयम कहते हैं जो सभी प्रकार की सिद्धियों का मुख्य स्रोत है संयम को ही धारणाध समाधि कहा गया है इसी को अष्टांग योग का अंतरंग कहा गया है गयन विज्ञान ब्रह्म ज्ञान एक परमाणु के समान है जिस प्रकार एक परमाणु में तीन अणु होते हैं उसी प्रकार से कणों में सात कण होते हैं इस प्रकार से कुलेक्सिस कण मिलकर ही इस सृष्टि की रचना करते हैं इस सृष्टि में हम सब मानव है और हम सब मानव के शरीर है जो एक प्रकार परमाणुओं से मिलकर ही बनी है परमाणुओं से ही इस जगत का सारी वस्तु बनी है उसमें सुंदर ताज महल भी है दिल्ली का लाल किला भी है अमेरिका कहा हाउस भी इन्हीं परमाणुओं से मिलकर बना है कार बाइक प्लेन ट्रेन कंप्यूटर ग्रह उपग्रह पृथ्वी सूर्य ब्रह्मांड सब कुछ इसी परमाणुओं से मिलकर ही बना है ये परमाणु विद्युत ऊर्जा से बना है और ये विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा शब्दों की शक्ति से बना है इस प्रकार से ये विश्व ब्रह्मांड का मुख्य श्रोत शब्द ही है इसलिए शब्द को ब्रह्म कहते हैं परमाणु को जब तो दिया जाता है तो ये परमाणु बमा बन जाता है जो इस पृथ्वी को लिए एक बहुत बड़ा अभिश्राप बन जाता है परमाणु बम ठीक उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से एक आका तीन का दूसरे तीन के को अपने में समेटकर स्वयं को और अधिक शक्तिशाली बना लेता है जिस प्रकार से एक आग का कण हिमालय जैसे लकड़ी के ढेर को कुछ समय में ही उनको जलाकर राख का ढर बना देता है ऐसे ही इस मानव शरीर में एक अग्नि का अनुभव है जो अपने सात कनों के रूप में सप्तृषि सात चक्रों पर पहरा देते हैं और वही पूरे शरीर से क्रिया कलापों को नियंत्रित करते हैं जिनके देखरेख में शरीर के सात चक्रों की रिफाई मशीन में अन्न को शुद्ध करके उससे व्यय बनाते है और इस व्यय से ही नए मानव के शरीर का निर्माण होता है ये भी शरीर की सात धातुओं में सबसे प्रमुख धातु है ये जो वीरय का कण है जिसे अंडाणु और शुक्राणु के रूप में जानते हैं इन दोनों का सिंचन माँ के गर्भ में होता है जिसका एक कस्टर तक विकास होता है फिर उनका पतन होने लगता है इसी प्रकार से इस ऐसी उत्पन्न होता है जिसे आत्मा धारण करती है ये आत्मा भी एक अग्नि ही है जो परमात्मा के साथ शरीर में विद्यमान रहती है ये अग्नि सूक्ष्म से सूक्ष्म होती जाती है जो परमात्मा रूपी प्रमुख अग्नि है उसके पास ही संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने का सामर्थ्य विद्यमान है और इस ब्रह्मांड को नष्ट करने का सामर्थ्य भी उसी परमात्मा में ही है जिस प्रकार से परमाणुओं के जोयोग से मानव शरीर समेत ब्रह्मांड की निवारण करता है ठीक किसी प्रकार से परमाणुओं का वियोग करके विह। ब्रह्मांड का नाम देता है ये गुण मनुष्यों में भी उसकी योग्यता के आधार पर हस्तांतरित हो जाता है समय ऐसा भी होता है जब इस ब्रह्मांड की रक्षा और संहार मानव के द्वारा परमेश्वर कराता है इसमें दो बातें हैं परमेश्वर की भावना हमेशा कल्याण की होती है संहार में भी वे कल्याण ही करता है मानव के साथ ऐसा नहीं है वर्षा वर्ष भी संहार करने के लिए लोभ में आकर भी दूसरे के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए मानव उतावला हो जाता है जिस प्रकार से मानव शरीर का एक निश्चित समय है इसमें सर्त भी है जब वे स्वयं के मन और इंद्रियों के संयम को धारण करने में सामर्थ्य होता है अर्थात जब वे अत्यधिक विद्यवान होता है तो वे अपने जीवन को नियंत्रित करता है और लंबा जीवन जीता है ऐसा नहीं होने पर मानव का जीवन अल्प होता है और अल्पकाल में हर प्रकार का ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान को धारण नहीं कर सकता है इसलिए उसे कि जन्म लेना पड़ता है इस तरह से वह एक तरफ जन्म लेता है दूसरी तरफ वे मृत्यु में समाने लगता है उसमें इस जगत में स्थित रहने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए नहीं होता है जिस प्रकार से तब तावे पर पानी की कुछ बुध थोड़े ही पल में वास्प बन जाती है और जब पानी की मात्रा अधिक होगी भले ही वे चलते तावे पर ही क्यों ना हो उसे समय मिल ही जाता है पर्याप्त मात्रा में इस भूमंडल पर रहने के लिए जिस प्रकार से रावण का नाम आता है कि वे इस पृथ्वी पर 4000 सालों तक जिंदा रहा उसने चार चौकनी राज्य किया था अर्थात 4000 साल तक इसके पीछे मूल कारण था कि वह बहुत बड़ा विद्यवान और ब्रह्मचारी पुरुष था वह स्वयं एक सिद्ध पुरुष विश्व का पुत्र और ऋषि पुल्यूस का पोता था राम 11 सालों साल तक जिंदा था क्योंकि राम ने 11 वर्ष में धज्ञ किया था अपने जीवन में पहले समय में कोई अपने सालों साल के जीवन में कोई एक बार ही अश्वेज कर सकता था राम के जीवन का मूल उद्देश्य केवल एक था कि वे रावण को मारना चाहते थे महाभारत कालीन भी वीण योद्धा तीन सालों से अधिक सालों तक जिंदा रहते थे महाभारत के रचनाकार और वेदों के विभाजन करता ऋषि विद्यास भी तीन सालों से अधिक जीन तथे वे वेदों के जानकार थे वेदों में भी तीन सालों से चार सालों साल तक जीने की बात कही जा रही है इस ज्ञान की सहायता से ही अर्थात विज्ञान, ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान ऐसी लोक, लोक पृथ्वी लोक के अंतर्गत संपूर्ण पदार्थ जल अग्नि औषधियाँ सोमवार वायु सब दिशाओ में रहने वाले सब पदार्थ सूर्य आदि सब देव कारक सुख कारक सुख वर्धक होते हैं आरोग्य बढ़ाकर व्याधियों ऐसी होने वाले कष्टों को दूर करते हैं विज्ञान ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही तुम्हें मई वृद्धावस्था की पूर्ण आयु तक ले जाता हूँ इस गन से तेरे पास से सभी रोग दूर भाग जाते हैं ये चिकित्सा का कार्य जो जानते हैं वही इसे प्रवीणता से निभा सकता है बारंबार चिकित्सा करते रहने से जो प्रारंभ में साधारण चिकित्सक रहता है आगे चल कर कर वही कुछ विशेषज्ञ चिकित्सक बन जाता है ऐसा श्रेष्ठ चिकित्सक अन्य चिकित्सकों की समिति से उत्तम प्रकार की दूर लगभग चिकित्सा करने में सफल होता है त्रद मनुष्य परंत सृष्टि की माता ये पृथ्वी है और पिता परजन्य मित्र वरुण चंद्र सूर्य ये पांच है अर्थात पंच की सहायता से ही बनता है इसमें अनंत बल है इसके बलों का उचित उपयोग करने से ही मानव महामानव बन जाता है और इसके कारण ही मानव शरीर में आरोग्यता स्थिर रहती है मनुष्य का जीवन दीर्घ होता है और उसके शरीर से सब दोष बाहर आ जाते हैं ये प्राकृतिक लाइन औषधि का नाम ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान है जल उनके लिए माँ वाहन के समान हित कारक होता है जो इसका उत्तम उपयोग करना चाहते हैं जल की नदियाँ बह रही हैं मानव दुध में शहद मिला रही है जो जल सूर्य की कणों से शुद्ध बनता है व जिसकी पवित्रता स्वयं सूर्य शुद्ध करता है वह जल हमारा आरोग्य सिद्ध करे जलों में अमृत है जल के शुभ गुण से मानव बलवान बनता है जिस प्रकार माँ का दूध उसके पुत्र के लिए सबसे बड़ी औषधि के समान है उसी प्रकार जल से हम सबको उसके अंदर विद्यमान सुखवर्धक वर्धक रसहा में प्राप्त होता है ये सूर्य आदि देवताओं को शांति प्रदान करने वाला है प्रभु ईश्वर सब जगत में विराजता है सबका सर्वोपरि शासक वही है इसलिए उसकी इच्छा ही सर्वदा सत्य सिद्ध होती है अर्थात उसकी आज्ञा के विपरीत कोई भी नहीं जा सत्ता जो जाने का प्रयास करता है उसके वे अपने दंड से नियंत्रित करता है तथा ज्ञान के जानने वाला मैं ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान की सहायता से तुम्हें उस परमेश्वर के क्रोध ऐसी उड़ाता हूँ जिस प्रकार मन वेग से किसी विषय में गिरता है जिस प्रकार वायु और पक्षी विक्स से आकाश में चलते हैं उसी प्रकार डॉलर नाम की चेतना का हृदय ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान से युक्त हो वायु और बादलों को चिर कर के उसके आवरण से प्रथम बाहर निकला तेज सूर्य बारिश और दहाड़ता हुआ मेघ गर्जना के साथ आ रहा है वे अपनी सिद्धि गति से दोषों और रोगों को दूर करता है वे हमारी शरीर की निरोगता को बढ़ाता है और हमें सुख को देता है जिस प्रकार नदियाँ मिलकर बहती है वायु मिलकर बहते हैं पक्षी मिलकर उड़ते हैं उसी प्रकार दिव्यजन भी मेरे गयन विज्ञान ब्रह्म ज्ञान रूपी यज्ञ से मिलकर सम्मिलित हो क्योंकि मैं संगठन के बढ़ाने वालों के अर्पण से ही इस संगठन का महायज्ञ कर रहा हूँ सीधे मेरे इस गयन विज्ञान ब्रह्म ज्ञान संगठन के महायज्ञ में और हे संगठन के साधक वक्ता लोगों तुम अपने उत्तम संगठन बढ़ाने वाले व्यक्तित्व उसे संगठन महायज्ञ को फैला दो जो हम सब में प्रश्वभाव हो वे यहाँ इस गयन यज्ञ में आवे और हम सब में धन्यता का भाव चिरकाल तक निवास करे जो नदियों के अक्षय श्रोत जिस संगठन महायोग में बह रहे हैं उन सब स्रोतों ऐसी हम अपना धन संगठन द्वारा बढ़ावे सिर पर अथवा शरीर पर जो कुलक्षण हो उनको दूर करना चाहिए तथा अंतकरण में कंजूसी आदि जो दूर गुण है उनको भी दूर करना चाहिए और जो सुलक्षण है उनका अपने तथा संतानों के पास स्थित करना बढ़ाना चाहिए तुम्हारी आत्मा मन और शरीर के वस्त्रों दृष्टि में जो बुरे निकृष्ट भाव, जो कु हो जो कुछ दुर्गुण हो उनको हम वचन से हटाते हैं परमेश्वर तुम्हें उत्तम और शुभ लक्षणों से हमेशा युक्त करें कोई भी हमारा मित्र या शत्रु हमारी जाति वाला या जाति वाला बड़ाया छोटा कोई भी क्यों ना हो यदि वह हमें दाश बनाने का प्रयास करता है या हमारा नाश करने की चेष्टा करता है तो उसका नाश शस्त्रों से करना योग्य है जो प्रकट या छुपा हुआ हमारा शत्रु है और वे हमारा नाश करने चाहता है या हमें बुरे और करवे शब्द बोलता है सब सजन उस दुष्टवृत्ति के मनुष्य को समाज से दूर करें मेरा आंतरिक कवच मेरा सत्य ज्ञान ही है अर्थात ब्रह्म ज्ञान ही है